अंतिम सभा अब्दुल बहा ने कहा कुछ समय पूर्व जब मैं पहली बार पेरिस पहुंचा तो मैंने बड़ी कौतुकता से अपने आसपास देखा और मन ही मन मैंने इस सुंदर नगर की एक बड़े उद्यान से तुलना की बड़े स्नेहपूर्ण ध्यान और विचारपूर्ण ढंग से मैंने यहां की मिट्टी का निरीक्षण किया और दृढ़ आस्था तथा अधिग विश्वास की पूर्ण संभावनाएं रखते हुए इसे अति उत्तम पाया क्योंकि यहां की धरती पर ईश्वर के प्रेम का बीज बोया गया है ईश्वरीय दया के मेघों ने इस पर अपनी वर्षा की और सत्यता के सूर्य की धूप इन तरुण बीजों पर पड़ी और आज आपके बीच विश्वास की उत्पत्ति होती दिखाई दे रही है धरती में डाला गया बीज अब फूटना शुरू हो गया है और दिन प्रतिदिन आप इसे फलता फूलता देखेंगे बाउल्लाह के राज्य की कृपाएं निश्चय ही आश्चर्यजनक फसल लाएंगी देखिए मैं आपके लिए शुभ और खुशी के समाचार लाया हूं। पेरिस गुलाब वाटिका बन जाएगा इस वाटिका में सभी प्रकार के सुंदर पुष्प खिलेंगे और फूलेंगे और सभी देशों में उनके सौंदर्य तथा सुगंध की धूम मच जाएगी जब मैं भविष्य के पेरिस के बारे में सोचता हूँ जो मैं उसे पावन आत्मा के प्रकाश से आलोकित पाता हूँ निस्संदेह उस समय का आगमन होने वाला है जब पेरिस को प्रकाशपुंज प्राप्त होगा और प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के गुण व दया दृष्टिगोचर होगी अपने मन को वर्तमान पर ही केंद्रित न होने दे बल्कि विश्वास की दृष्टि के साथ भविष्य की ओर भी झाके, क्योंकि वास्तव में आप लोगों के मध्य ईश्वर की महान आत्मा कार्यरत है कुछ सप्ताह पूर्व जब मैं यहाँ आया तब से मैं आध्यात्मिकता को पनपता देख रहा हूँ आरंभ में केवल कुछ ही लोग प्रकाश की खोज में मेरे पास आए परंतु आपके बीच मेरे अल्प समय के आवास के दौरान उनकी संख्या बढ़कर दुगनी हो गई है यह भविष्य के लिए एक वचन है जब ईसामसी को सूली पर लटकाया गया और वे परलोक सिधारे तो उनके केवल ग्यारह शिष्य बहुत कम अनुयायी थे परंतु चूँकि उन्होंने सच्चाई के प्रयोजन की सेवा की थी देखिए आज उनके जीवन भर के कार्य का परिणाम क्या है उन्होंने विश्व को प्रकाशमान कर दिया है और मृत मानवता को जीवन प्रदान किया है उनके स्वर्गारोहण के बाद उनका धर्म धीरे धीरे बढ़ता और फैलता गया उनके अनुयायियों की आत्माएं अधिक ज्योतिर्मय होती गई और उनके संत तुल्य जीवनों की उत्कृष्ट महक भी दिशाओं में फैल गई और आज भगवान का शुक्र है कि वैसी ही परिस्थिति पेरिस में भी उत्पन्न हो गई है ऐसे कई व्यक्ति हैं जो प्रभु राज्य की ओर उन्मुख हुए हैं और जो एकता प्रेम तथा सत्यता की ओर आकर्षित हुए हैं ऐसे काम करने का यत्न कीजिए कि आभा की दया और अच्छाई समूचे पेरिस पर छा जाए पावन आत्मा का श्वास आपकी सहायता करेगा प्रभु राज्य का दिव्य प्रकाश आपके हृदयों में फैल जाएगा और स्वर्ग से ईश्वर के दूत आपको शक्ति प्रदान करेंगे और आपकी सहायता करेंगे फिर पूर्ण मन से प्रभु के प्रति आभार प्रकट करें कि आपको यह सर्वोच्च लाभ प्राप्त हुआ है संसारवासियों का एक बड़ा भाग निद्रा मग्न है परंतु आपको जगाया जा चुका है बहुत से लोग नेत्रहीन है परन्तु आप देख सकते हैं प्रभु राज्य का आह्वान आप लोगों के मध्य सुनाई दे रहा है ईश्वर की जय हो कि आपका पूर्ण जन्म हुआ है प्रभु प्रेम की अग्नि द्वारा आपको दीक्षा दी गई है जीवन के समुद्र में डुबकी देकर प्रेम की आत्मा द्वारा आपको संजीवित किया गया है ऐसी कृपा के पात्र बन आपको ईश्वर के प्रति आभारी होना चाहिए और उसकी परोपकारिता तथा प्रेम में कृपा पर कभी भी संदेह न करना चाहिए बल्कि प्रभु की कृपा में अधिक विश्वास रखना चाहिए आपस में प्रेमपूर्ण भाईचारे के साथ घुलमिल कर रहिए एक दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहिए न केवल उनके लिए जो आपको प्रिय है बल्कि सारी मानवता के लिए सारी मानव जाति को एक ही परिवार के सदस्यों की दृष्टि से देखिए सभी को एक प्रभु के बालक माने और ऐसा करने पर आप उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं पाएंगे मानवता को एक पेड़ के समान समझा जा सकता है इस पेड़ पर शाखाए पत्ते कलिया और फल हैं सभी लोगों को इस वृक्ष के फूल पत्ते और कलिया समझें और ईश्वर के वरदानों का अनुभव करने तथा उनका आनंद उठाने में प्रत्येक तथा सबकी सहायता करने का प्रयास कीजिए ईश्वर किसी की उपेक्षा नहीं करता वह सबसे प्रेम करता है वास्तविक अंतर जो लोगों में है वह यह है कि वे विकास के भिन्न भिन्न चरणों में हैं। कुछ अभावपूर्ण है उनकी कमियों को दूर कर उन्हें अवश्य ही पूर्ण रूप दिया जाए कुछ निद्रामग्न है उन्हें अवश्य ही जगाया जाए कुछ लापरवाह है उन्हें अवश्य ही चौकन्ना बनाया जाए परंतु उनमें से प्रत्येक और भी सभी ईश्वर के बालक हैं अपने संपूर्ण हृदय के साथ उनसे प्रेम कीजिए कोई भी किसी से अपरिचित नहीं सभी मित्र हैं आज रात मैं आपसे विदा लेने आया हूं परंतु एक बात याद रखिएगा कि यद्यपि हमारे शरीरों के बीच काफी दूरी होगी फिर भी आत्मिक रूप से हम सदा एक साथ होंगे आज सभी मेरे हृदय में बसे हैं मैं किसी को भी भूला न सकूंगा और मुझे आशा है कि आप भी मुझे नहीं भुलाएंगे पूर्व में मैं और पश्चिम में आप आइए हम पूरे तन और मन से प्रयत्न करें कि विश्व में एकता का प्रसार हो सब लोग एक कुटुंब के समान बन जाएं और सारा धरातल एक देश के समान बन जाए क्योंकि सत्यता का सूर्य सब पर एक समान चमकता है अंतिम सभा दो किसी एक महान ध्येय के प्रेम के कारण ईश्वर के सभी अवतारों का आगमन हुआ विचार कीजिए लोगों के बीच प्रेम और विश्वास उत्पन्न करने के लिए अब्राहम ने कैसे प्रयत्न किए ठोस नियमों द्वारा लोगों को एक लड़ी में पिरोने के लिए मूसा ने कैसे कैसे प्रयास किए किस प्रकार ईसामसी ने अंधकारपूर्ण संसार में प्रेम तथा सच्चाई की उजाला लाने के लिए मौत तक को गले लगाया किस प्रकार हज़रत मोहम्मद ने उन विभिन्न असभ्य कबीलों में शांति और एकता लाने की कोशिश की जिनके बीच वे रहते थे और सबसे अंत में उसी प्रयोजन के लिए बहाउल्लाह ने 40 वर्ष तक कष्ट उठाए हैं मानव संतान के बीच प्रेम प्रसार के एकमात्र महान उद्देश्य से और संसार की शांति तथा एकता हेतु बाप ने अपने जीवन की बली दी इस प्रकार इन दिव्य आत्माओं के उदाहरण के अनुसरण का प्रयास कीजिए उनके स्रोत से पान कीजिए उनके प्रकाश से दीप्ति प्राप्त कीजिए और विश्व के लिए ईश्वरीय दया और प्रेम के प्रतीक बनिए संसार के लिए ऐसे बनिए जैसे दया के मेघ और वर्षा जैसे सत्यता के सूर्य दिव्य सेना तुल्य बनिए और निस्संदेह आप हृदय रूपी नगरों पर विजय प्राप्त करते चले जाएंगे ईश्वर का आभार मानिए कि बहाउला ने हमें एक ठोस और मजबूत नींव दी है उन्होंने हमारे हृदयों में खेद के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा और उनकी पावन लेखनी द्वारा रचित लेखों में सारे जगत के लिए सांत्वना है उनके वाक सच्चे थे और जो कुछ उनकी शिक्षा के प्रतिकूल है वह असत्य है उनके समूचे कार्य का मुख्य उद्देश्य विभाजन को हटाना था बहाउल्लाह का विधान कल्याण की वृष्टि है सत्यता का सूर्य है जीवन जल अमृत है पावन आत्मा है आता उनके सौंदर्य की पूर्ण शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने हृदय द्वार खोल दीजिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब यह आनंद उठा सके अब मैं आपको अलविदा कहता हूँ यह मैं केवल आपके ऊपरी रूप से कहता हूँ आपकी आत्मा से नहीं क्योंकि हमारी आत्माएं तो सदा साथ साथ रहेंगी निश्चिंत और आश्वस्त रहें कि रात दिन में प्रभु के दरबार में आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि प्रतिदिन आप अधिक से अधिक विकास करें पवित्र बनें ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करें और प्रभु प्रेम की ज्योति द्वारा अधिक से अधिक देदीप्यमान बनें